सच्चिदूपा विश्वत्पत्यादि तवे तापत्र वयं श्रीकृष्णा वहां तह प्रविश्य मम वाच मीमा प्रसुप्ता संजीवतीखिलशक्तिधरा स्वदास्तरण श्रवण्वगा नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम मिशरी सो मिशरी कहे कहे छीर सोच छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर ट कटि का मुरली कर मुरली मुर यही बणिक मुह मन बसो सदा बिहार मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जान की झाई परे श्याम हरित तो दूती हो श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधे को दास जनम जनम मुहदीज यो श्री वृंदावन वंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखध जिनके प्रसन हित रह लाला श्या श्री राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम पार्वती पते हर हर महा भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माताओं प्रभु प्रेरणा से इस बार हम लोग आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी की रसभरी लीला का रसास्वादन लाभ श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंगों के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं त्रैताप का विनाश करने वाले हैं ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान की मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन में निश्चित ही मंगल की सृष्टि करेगी कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परमहंस परिराज काचार्य अमलात्मा महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासन पर विराजमान है श्रोता के रूप में मुख्य रूप से महाराज परीक्षित एवं अन्य मुन, मुनि मंडली उपस्थित है और श्री सुखदेव जी से जब परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने की विनम्र प्रार्थना करते हैं तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप जब से कथा आरंभ हुई है शरीर रक्षण के लिए आपने भोजन या जल भी ग्रहण नहीं किया है तो महाराज परीक्षित ने कहा कि अब मुझे भोजन की कौन कहे जल की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्वन मुखाम भोज हरि कथा मृतम आपके मुखचंद्र से जो भगवान की कथा का अमृत झल रहा है मैं उसका पान कर रहा हूँ नाथ तवानन शशि स्रवत आपके मुखचंद्र से भगवत कथा का रस बरस रहा है अब मैं उस अमृत का पान करके तृप्त हूं आप तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नशा स्वादन करावे तब श्री सुखदेव जी ने भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करते हुए कहा देखो इस पृथ्वी पर कुछ दम्भी और घमंडी राजाओं का अत्याचार आरंभ हुआ और उनके उस अत्याचार से पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई पृथ्वी का भार बढ़ जाता है पृथ्वी का भार है अभिमान अभिमान के कारण अत्याचार करने वाले उपद्रवी जब बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी वह भार सहन नहीं कर पाती पृथ्वी माता से किसी ने पूछा कि आपको पर्वतों का भार है या नदियों का भार है या समुद्र का भार है पृथ्वी माता कहती हैं कि मुझे इनका कोई भार नहीं सर सिंधु भार नहीं मोही समू ही गरुआ एक पर द्रोहि अकारण परद्रोह करने वाला जितना मुझे भार प्रतीत होता है इतना भार न पहाड़ों का है न नदियों का है न समुद्रों का है न वृक्षों का है अब यह भी अद्भुत बात है कि अभिमान ही पृथ्वी का भार है और पृथ्वी का भार उतारते कौन है का भगवान क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तब अभिमान मिटता है इसका अर्थ है कि अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते तो पृथ्वी माता घबरा गई अब जाए कहां इसीलिए श्रीमदभागवत कार कहते हैं गौरभूतवा श्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणं विभो गौर भूतवा श्रुमुखी पृथ्वी माता ने रूप धारण किया और वे ब्रह्मा जी के पास गई अब यह कथाएं भाव से सुनने योग्य हैं। अब कई बार लोगों को यह भी लगता होगा कि जब पृथ्वी ही चली गई ब्रह्मा जी के पास तो पृथ्वी पर जो लोग रहने वाले थे फिर वे कहा गए पृथ्वी तो यहीं रही होगी तो इसका अर्थ यह है कि जैसे पृथ्वी तो है पर पृथ्वी का एक अधिदेवता पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर ही ब्रह्मा जी के पास गया जैसे शिव विवाह में वर्णन मिलता है कि पर्वतराज हिमालय ने सब पर्वतों को बुलाया तो सभी पर्वत आए होंगे आप विचार करें तो पर्वत के अपनी जगह नहीं थे वे तो अचल हैं। इसका अर्थ यह है कि उन पर्वतों का जो एक अधिदेव है वह जैसे गंगा जी नदी के रूप में भी है और गंगा जी देवी के रूप में भी है नर्मदा जी नदी के रूप में भी हैं और नर्मदा जी का एक देवी स्वरूप भी है पर्वतों का पर्वत रूप भी है और एक उनका अधिदेव रूप भी है संगीत के जो मर्मज्ञ लोग हैं वे जानते हैं कि संगीत का के में वर्णित रागों का आरोह अवरोह का एक जो स्वर समूह जनित स्वरूप है वह भी है पर पुराने ग्रंथों में देखें तो इन रागों के स्वरूप का भी वर्णन यह भी हाथ पांव वाले आकृति वाले यह रूप में हैं इसी तरह पृथ्वी माता का एक यह भी रूप है जिस पर हम सब लोग निवास करते हैं और पृथ्वी माता एक इस पृथ्वी शक्ति के अधिदेव के रूप में वे प्रकट हुईं और ब्रह्मा जी के पास गईं गौ रूप धारण करके गौरभूतवासमुखी खिन्ना कृद्दंती करुणं विभो और आंसू ऐसे बह रहे थे कि उनके मुख पर आ गए आंसू अश्रुमुखी नाम दिया है और वे अत्यंत खिन्न होकर कन्दन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई अब अद्भुत बात है वहां ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं अत्यंत दुखी हूं मेरा भार आप ही हरण कर सकते हैं अब इस पर थोड़ा हम लोग विचार भी करते चलें कथा क्रम के साथ साथ ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता और गौ रूप धारण करके पृथ्वी माता उन्हीं के पास गई आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्मानं शरणं ययो आक्रांता भूरी भारेण ये पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा था इनके भार से आक्रांत होकर ब्रह्मा जी की शरण में पृथ्वी गई तो अब ये सुमति है पृथ्वी मानस में वर्णन है सुमति भूमि थल और सुमति को अभिमानियों का भार सहन नहीं होता अत्याचारियों का भार सहन नहीं होता तब ये कहा जाती हैं कब ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी है बुद्धि के देवता बुद्धिमान हैं और इसका अर्थ है कि जब जब समाज में संकट आता है तो समाज बुद्धिमान की शरण ग्रहण करता है कि समाधान बताओ और ब्रह्मा जी ने क्या कहा ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बस की भी बात नहीं है अब तो ऐसा करो कि हम सब मिलकर भगवान की शरण ग्रहण करें इसका अर्थ यह है कि समाज जब जब संकट में होता है तो वह किसी बुद्धिमान का आश्रय लेता है और बुद्धिमान वह है जो उस संकट में पड़े हुए समाज को भगवान से जोड़ दे तभी समाज का कल्याण होता है यही इस कथा का आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ है ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को लेकर गए और संग में सभी देवता सिद्ध पुरुष शंकर जी आदि सब इकट्ठे होकर गए चीर सागर के तट पर चीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है पुरुष सूक्त के द्वारा पुरुष सूक्त का अर्थ है भगवान की वाणी और भगवान की वाणी में वर्णन क्या है का भगवान के विराट रूप का वर्णन है पद पाताल शीश अजधामा भगवान के चरण ही पाताल हैं सिर ही ब्रह्मलोक है चंद्रमा ही मन है चंद्रमा मन सो जाता ऐसे कहते न और ये नेत्र ही भगवान के सूर्य हैं ऐसे जो विराट प्रभु का वर्णन है पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की गई और जब भगवान की स्तुति की गई तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई अब यह संकेत यह है कि भगवान की स्तुति करने से ब्रह्मा जी को लगी समाधि और इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि के देवता भी अंतर्मुखी हो गए और अंतर्मुखी हो गए अर्थात हृदय में चले गए और हृदय से ही समाधान होता है तो जब उनको समाधि लगी तो भगवान की बाणी सुनाई पड़ी और बड़ी बढ़िया बात है भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं जानता हूं धरा ज्वरों पृथ्वी का जो ज्वर है जो पीड़ा है इससे मैं परिचित हूं और कितने इसमें संकेत क्या मिला अगर भगवान समाधि में यह संदेश न देते तो ब्रह्मा जी भी यह सोच सकते थे कि अगर मैं न होता तो पृथ्वी का दुख भगवान को कौन बताता वह तो मैं हूं जिसने पृथ्वी का दुख भगवान को बताया लेकिन जब बुद्धि छोड़कर हृदय में गए तब तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अरे मैं तो व्यर्थ अभिमान कर रहा था भगवान तो सब जानते हैं अच्छा हम तो पृथ्वी से परिचित हैं पृथ्वी का संबंध तो भगवान से है देखो भगवान श्रीपति हैं और भगवान भूपति हैं। अपने यहां ल, श्री का अर्थ है लक्ष्मी और भू का अर्थ है पृथ्वी तो भगवान जब वैकुंठ में रहते हैं क्षेर सागर में रहते हैं तो लक्ष्मीपति होकर रहते हैं और जब अवतार लेते हैं तो भूपति होकर आते हैं इसलिए राज्य परिवार में उनका जन्म वे भूपति भू के स्वामी हैं अच्छा भूमि की जो संपत्ति है भूमि जिस संपत्ति वो अचल संपत्ति है और ये लक्ष्मी का जो रूप है वो चंचल है इसीलिए लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला पुरुष पुरातन की क्यों चंचला होए तो ये सोना चांदी आभूषण इत्यादि यह सचल संपत्ति है और पृथ्वी की अचल संपत्ति है और भगवान दोनों के स्वामी हैं इसका अर्थ यह हुआ कि अपने जीवन में चाहे अचल संपत्ति हो और चाहे चल संपत्ति हो अपन अपने को उसका स्वामी न माने यह जाने कि हमारे जीवन की चल अचल संपत्ति के स्वामी एकमात्र भगवान ही हैं और इसीलिए भगवान अवतार लेकर आने वाले थे इसीलिए ब्रह्मा जी से कहा कि मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूं आप निश्चिंत हो उनको संदेश दें और मैं अवतार लेकर आऊंगा तब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी वे बहर मुख हुए और पृथ्वी से कहा कि भगवान तो सब जानते हैं प्रभु जानत सब विन जनाए और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूं मैं अवतार लेकर आ रहा हूं तो सबके मन में जिज्ञासा हुई कि कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान जनीष्यारथम संभवंतु स्त्रिय बड़ा सुंदर यह मंत्र है श्रीमद्भागवत का श्लोक है जिसका अर्थ है कि वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं और तत्प्रियारथम उनके जो प्रियजन हैं उनकी सेवा के लिए संभवंतु सूर्य स्त्रिय देवांगनाएं भी अवतार लेंगी जन्म लेकर आएंगी अब तत्प्रिय अर्थम एक बात कही जाती है कि श्रीमद् भागवत में श्री राधिका जी का उल्लेख नहीं है इसलिए आराधिका आराधितो नूनम इससे श्री राधा जी के नाम की ध्वनि मिलती है लेकिन इस श्लोक में अगर देखें तो राधिका जी का उल्लेख प्रकारांतर से मिल जाता है इसमें कहा गया वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पर पुरुष भगवान पुरुष पर और जनिष्ते तत्प्रियार्थम तत्प्रियार्थम उनकी प्रिया की सेवा के लिए तो भगवान की नित्य प्रिया हैं श्री राधिका जी सम्भवंत देवांगनाएं भी जन्म लेंगी और ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान बसुदेव जी के यहां प्रकट होंगे और यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत आनंदित हुई बस प्रतीक्षा करने लगी अपने परम प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हैं पृथ्वी माता प्रभु आएंगे मेरा संकट दूर होगा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब पृथ्वी को आश्वासन मिल गया अत्याचार तो पृथ्वी पर हो ही रहा था पर भगवान को जिस क्षेत्र में अवतार लेना था अब वहां की बात सुनो भगवान ने संकेत कर दिया था कि बसुदेव जी के घर में मैं पुत्र बनकर आऊंगा मथुरा में बहुत पुराने समय में सूरसेन नाम के राजा राज्य करते थे और इन्हीं सूरसेन की परंपरा में बहुत वर्षों बाद यह वृष्णिवंश कहलाता वृष्णि पहले हुए उसमें सूरसेन की परंपरा में ही उग्रसेन नाम के राजा हुए वे मथुरा के शासनाधिपति थे उग्रसेन उग्रसेन के एक भाई थे देवक देवक की पुत्री का नाम ही देवकी उग्रसेन के पुत्र के रूप में बड़ा अत्याचारी अभिमानी अहंकारी कंस उसने क्या किया कि जब देवक अपनी बेटी का विवाह कर रहे थे देवकी का वसुदेव जी के साथ तो कंस बड़ी खुशी और उल्लास के साथ उस विवाह में सम्मिलित हुआ सबको लगता था कि कंस जितना प्रेम शायद और कोई नहीं करता होगा लेकिन आप जानते हैं कंस अभिमान का रूप है और अभिमानी का प्रेम प्रदर्शन चाहता है अभिमानी प्रेम का दिखावा करता है और उसने तो यहां तक किया कि यद्यपि बड़े हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया गया श्रीमद भागवत में वर्णन है हजारों रथ हजारों घोड़े और सेवक दास दासिया दान दिए गए बेटी को विदा करते समय हजारों रथ और घोड़े दिए जा रहे थे और उसी समय कंस ने देखा कि बहन की विदा हो रही है तो वह अद्भुत काम करता है उसने रथ में बैठे हुए सारथी को नीचे उतार दिया और देवकी जी बसदेव जी जिस रथ में बैठे थे उस रथ का संचालन वह स्वयं करने लगा अब अद्भुत बात है यह रथ का संचालन कर रहा सबको लग रहा था कि इसके जैसा कोई प्रेमी नहीं देवकी जी को भी लगा कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है नगर निवासी देख देख कर कह रहे थे कि जो अपनी चचेरी बहन को इतना प्रेम करता है उसके जैसा प्रेमी और कौन होगा वसुदेव जी को भी लग रहा था कि बड़ा सज्जन बहुत सज्जन पुरुष है बहुत प्रेमी पुरुष है अरे रथ स्वयं चला रहा है लेकिन भगवान ने सोचा कि भक्त तो बड़े भोले होते हैं हैं यह इसके प्रेम के प्रदर्शन को सत्य मान रहे हैं। यह तो दिखावा है यह प्रेमी नहीं है तो पता कैसे लगे तो भगवान ने जानकर एक लीला की और वह लीला कौन सी जैसे ही कंस यह रथ का संचालन करते हुए आगे बढ़ा तब तक आकाशवाणी हुई करे मूर्ख जिस बहन को तू इतने हर्ष पूर्वक स्वयं रथ संचालन करके विदा कर रहा है अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंता या वहसे से अबुध स्पष्ट कहा गया अस्यास्यवाम अष्टमो गर्भो हंता याम वहसे से इसका आ, इसी देवी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा इसी बहन के आठवें संतान के द्वारा तू मारा जाएगा बस बोलो श्रीमद् भागवत में उल्लेख है इच्छुक सा खला जो उसने ऐसा सुना तो जिन हाथों में रथ की बागडोर थी उसी हाथ में खंग हाथ में तलवार ले ली और दूसरे हाथ से कच्चे ग्रहित देवकी जी के बाल पकड़ लिए है प्रेम भागवत में वर्णन है वर्णने खले यह सा खला और तुलसीदास जी ने कहा कि देखो बिजली चमकती है बादल गरजते हैं लेकिन आ दामिन दमक न रहे घन मही दामी दमक न रहे घन मही प्रीति जथा थिर खलके प्रीति बिजली चमकती है तो इतना उजाला होता है लगता है अपने उजाले से सारी दुनिया को भर देगी ऐसा प्रकाश पर कितनी देर दामिनी दमक न रहे घन मही खल के प्रीत यथा थिर नाही खल के प्रेम का भरोसा मत करना ये खल दो दो शब्द अक्षर है इसमें खल जब तक इसे खाने को मिलेगा तब तक प्रेम करेगा और नहीं मिला तो लड़ने लगेगा लासे लड़ना है उसका दो ही काम है अनुकूलता में प्रेम का प्रदर्शन और थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई तो अरे सोचना चाहिए कि मैं जिससे प्रेम करता हूं ठीक है उस बहन का आठवां आठवीं संतान मेरा काल भी हो तो हो अभी से क्यों सोचना लेकिन नहीं अब पता लगा कि कंस दूसरे से प्रेम नहीं करता अपने से ही प्रेम करता है। मैं बचूं, जिससे प्रेम कर रहा है वह भले ही ना बचे मैं बचूं। अभिमानी हमेशा अपने को बचाने की चेष्टा करता है और इसीलिए उसने हाथ में तलवार ले ली और देव जी के बाल पकड़ लिए और मारने के लिए उद्यत हो गया लेकिन इस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात है धन्य है श्रीमद भागवत यहां कंस के व्यवहार का तो पता लगा लेकिन देव की जी ने ना तो कंस से यह प्रार्थना की कि तुम मुझे मत मारो और ना नसुदेव जी से कोई शिकायत की कि तुम मेरे कैसे पति हो तुम क्या सूरवीर नहीं हो तुम्हारे सामने यह मेरे बाल पकड़कर मुझे मार रहा है ना पति से शिकायत की ना कंस से कोई प्रार्थना की क्यों ये देवकी माता हैं यह तो करुणा और क्षमा की मूर्ति हैं इनका नाम ही है देवकी और देव नाम है परमात्मा का जो पूरी तरह से परमात्मा की हो गई हो उसका नाम देवकी है और इसीलिए वे तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए हुए हैं जो भगवान की इच्छा होगी और सचमुच ऐसी क्षमा और करुणा की मूर्ति जो हो ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान जन्म लेते हैं ये देव माता है देवकी जी की करुणा और क्षमा और परमात्मा के विधान को मंगलमय मानकर देखना यह उनकी विलक्षण निष्ठा का परिचय है और दूसरी ओर वसुदेव जी ने नीति का पालन किया देखो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा प्रारंभ की और कहा हे राजन आप इतने बड़े सम्राट हैं आप इस कुल के गौरव हैं अब कुल के कलंक को कुल का गौरव कह रहे हैं अब भीतर तो हो रही थी लेकिन इस समय यही कहती है कि रजोगुणी व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति प्रशंसा से प्रसन्न होता है अगर झूठी प्रशंसा करके किसी का प्राण बचाया जा सके किसी अभिमानी के द्वारा तो प्रशंसा करना बुरा नहीं है नीति यही कहती है उस समय सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है उस समय तो उसके प्राण बचाने की आवश्यकता है समझदार वही है जो मृत्यु को टालता है तो वसुदेव जी ने कहा राजन आप तो कुल के गौरव हैं और यह क्षत्रिय के और राजा के अनुरूप आचरण नहीं है आप अबला पर प्रहार कर रहे हैं और रही मृत्यु की बात तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि हे देव मृत्यु तो मनुष्य के जन्म के साथ जन्म ले लेती देहेन सह जायते श्रीमद भागवत वर्णन देह के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कभी भी कहीं उसे अंत समय पछताना पड़ा कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा और बड़ी सुंदर बात बसदेव जी ने कही है कि देखो मृत्यु से तो नहीं बचोगे और आपने वो प्रसिद्ध घटना सुनी होगी एक वाक्य में मैं केवल याद दिला रहा हूं कि जब सुखरात को राजदंड के रूप में विस्पान करने की आज्ञा हुई कि विष्वियो सुखरात मुस्कुरा रहे हैं अपने सेवकों से कह रहे हैं कि जल्दी तैयार करो समय हो रहा है मुझे विस्पान करना है सेवकों के आंसू बह रहे हैं उनके किन्नी मित्रों ने कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है तुम भाग जाओ विष पीने से बच जाओगे भाग जाओ तो सुकरात ने जो जवाब दिया वह बड़ा अद्भुत जवाब था सुकरात ने कहा कि ठीक है मैं भाग जाऊंगा तुम्हारा सबका सहयोग है पर विष पीने से तो बच जाऊंगा लेकिन क्या मौत से बच जाऊंगा मृत्यु से तो नहीं बचा जा सकता और इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि सब जगह बोर्ड लगे रहते हैं लिखा रहता है यहाँ पार्किंग करना मना है यहाँ थूकना मना है यहाँ फूल तोड़ना मना है यहाँ प्रवेश करना मना है अंदर आना मना है लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि यहाँ मरना मना है यह सब जगह जन्म के साथ मृत्यु जन्म ले लेती है तो चाहे आज वसुदेव जी ने भी यही कहा अद्य वा आज या अनेक वर्षों बाद लेकिन मृत्यु तो होगी ही और राजन जो निश्चित है अपनी मृत्यु निश्चित है तो इस माध्यम पर क्यों रोष उतार रहे हो और फिर आप यह भी तो सोचें वेदांत का बड़ा सुंदर उपदेश किया है वसुदेव जी ने कि यह संसार स्वप्न के समान है और उसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है तो भी असर नहीं हुआ तो एक बात कही ऐसा तवा अनुजा बानुजा बाला कृपया पुत्री को ऐसा ऐसा माने ये तव अनुजा तुम्हारी बहन है यह देवी तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हारे पुत्री के समान है पुत्री को उपमा और इसको माता है यह ठीक नहीं है अच्छा फिर एक बात है इस देवकी से तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है न देवकी से जन्म लेने वाली आठवीं संतान अच्छा देवताओं ने भी बड़ी चतुराई से आकाशवाणी की देखो अस्यास गर्भ हो इस देवी का आठवां गर्भ आठवीं संतान तुम्हारा काल है अब आठवीं संतान कहके न पुत्र का न पुत्री का इसीलिए तो कंस हमेशा चक्कर में पड़ा रहता था कि आठवीं संतान कहा है आकाशवाणी ने और वही हुआ तो वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हें देवकी से तो खतरा है नहीं देवकी के संतान से है तो इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंपता रहूंगा आप आश्चर्य करेंगे वसुदेव जी के सत्य निष्ठा का यह प्रभा, प्रभाव था कि कंस की भी बुद्धि बदल गई बोला ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूं मुझे इससे कोई वैर नहीं है मुझे तो तुम इसकी संतान ला कर देना संतान ले लाकर मुझे सौंपते रहना और इसका अर्थ क्या है कि जब महापुरुषों के जीवन में सत्य की निष्ठा हो जाती है मार्श पतंजलि ने कहा कि जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा हो जाती है उसकी वाणी का यह चमत्कार होता है कि सुनने वाला बदल जाता है तो वसुदेव जी की वाणी का प्रभाव यह क्रूर कर्मी महा अभिमानी दुष्ट कंस की बुद्धि भी बदल गई और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे वचन पर विश्वास है अब तुम घर जाओ वसुदेव जी के पहली संतान जब देवकी जी के द्वारा उत्पन्न हुई उस बालक का नाम था कीर्तिमान और वसुदेव जी उस संतान को लेकर पहली पहली संतान को लेकर कंस के पास गए श्रीमद भागवत कार कहते हैं किम साधु नाम विदुसाम किम अनुपेक्षितम किम कार्यम कदरियाणाम बड़ा अच्छा मंत्र है इसका अर्थ है कि साधुओं के लिए साधुओं के लिए क्या ऐसा कठिन है जिसे वो सह ना सके सहन करना साधु का स्वभाव है जो जितना अधिक सहन कर लेता है वह उतना ही बड़ा साधु है काट कुट धरती सहे खोद खाद बन और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए बुन्द अघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे भगवान बुद्ध ने अपने एक संत से कहा भिक्षु से कहा कि तुम स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना चाहते हो हाँ गुरुदेव लेकिन संसार तो अच्छा नहीं है कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे ने कहा कोई बात नहीं अपमान करेंगे गाली तो नहीं देंगे भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली देने वाले भी मिल जाएंगे बोले अच्छा है डंडा तो नहीं मारेंगे तो कहा कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिल जाएंगे तो बोले ठीक है जान से तो नहीं मारेंगे तो बोले कुछ लोग जान से भी मार सकते हैं बोले अच्छा है जो काम मौत करेगी वो पहले ही वो कर देंगे झंझट ही खत्म हो जाएगा उसमें क्या भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम संसार में घूमने लायक जो इतना सहन कर सकता हो सम्मान, निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही जो इतना सहन कर ले तो किम दुस्सौ साधु नाम साधुओं के लिए क्या सहन करना कठिन है और ज्ञानी जनों के लिए क्या चीज है जिसका भी त्याग ना कर सके और वही है वसुदेव जी ने और आगे कहा किम कर्म कदरिया जो नीच पुरुष है उनके लिए कौन सा काम करने लायक नहीं वो सब कर सकते हैं वसुदेव जी अपनी संतान को लेकर जा रहे हैं बलि चढ़ाने उस वचन के पीछे लेकिन जब उस उसकीर्तिमान नामक पहले बालक को लेकर वसुदेव जी गए हैं तो कंस के मन में उनकी सत्यनिष्ठा देखकर उनकी वचन की दृढ़ता देखकर हृदय परिवर्तित हो गया उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो आठवीं संतान से मतलब है तुम इसे वापस ले जाओ वसुदेव जी लौटने लगे पर कथा बड़ी विलक्षण है नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण नारद जी जाना पहुंचे अच्छा अद्भुत है ये सबके यहाँ इनका आना जाना है भगवान के यहाँ भी और कंस के यहां भी देवताओं के यहाँ भी दानवों के यहाँ भी लेकिन ये सबका हित करते हैं पर हित करने का ढंग थोड़ा अलग अलग है अब कंस के पास गए तो दूसरी बात कही नारद जी ने क्या कहा उनको लगा कि कंस के मन में दया आ गई और कंस के मन में अगर दया आ गई तो ये अत्याचार इसका जो है उसका अंत नहीं होगा क्योंकि ये दया तो क्षणिक है सदा तो रहेगी नहीं ये इस, दया इसके स्वभाव में तो है नहीं स्वभाव से तो यह अत्याचार करेगा ही तो इसका अंत जितनी जल्दी हो वो अच्छा और अंत कैसे हो बोले अत्याचार जितना जल्दी बढ़े उतना ही बढ़िया इसका रोग यह बढ़ाना ही चाहिए ताकि ये मिटे तो नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया आ, कहा कंस ने आई आइए देवर्षि देवर्षि प्रणाम प्रणाम देवर्षि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं कमल का फूल लिए हैं कमल का पुष्प कुछ परेशान दिख रहे हैं नानद जी बोले हाँ मैं परेशान ही हूँ क्या परेशानी है, है बोले इस कमल में ये अष्ट दल कमल है आठ दल हैं इस कमल के हाँ तो बोले मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि इस कमल की आठवीं पंखड़ी कौन है इधर से गिनता हूं तो एक दो तीन चार पांच छह सात ये आठवीं हो जाती और इधर से गिनता हूं तो ये आठवीं हो जाती बीच से गिनता हूं तो वो आठवीं हो जाती उधर से गिनता हूं तो आठवीं हो जाती तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि आठवीं कौन सी है यही तुम हमें बता दो तुम अगर समझ सको तो कंस कुछ बोले ही नहीं नारद जी बोले बस काम बन गया नारायण नारायण नारायण करते चले गए क्योंकि कंस का दिमाग वहां चला गया कि जब कमल की कोई भी पंखुड़ी आठवीं हो सकती है तो देवकी की कोई भी संतान आठवीं हो सकती है और उसने ऐसा क्रूरतम निर्णय लिया कि वसुदेव जी को पुनः बुलाकर उनके पहले बालक का वध कर दिया और इतना उग्र हो गया कि वसुदेव देवकी जी को कैद खाने में डाल दिया जेल में बंद करा दिया हथकड़ी बेड़ी डालकर अब बोलो कभी कभी लगता है कि ये संतों को कराना चाहिए अब नारद जी ने ये और कराया बिचारिक को थोड़ा बहुत दया भी आई थी मन में लेकिन भगवान का अवतार शीघ्र हो पृथ्वी का उद्धार शीघ्र हो और कंस का अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान आएंगे इसलिए संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण कराने के लिए वसुदेव और देव जी को कष्ट में डाल दिया कि भाई वसुदेव देव की भले ही कष्ट में रहें यह कष्ट सहन कर ले पर सारी पृथ्वी का कष्ट निवृत्त हो जाए इसे इस अर्थ में देखना चाहिए अब वसुदेव देव की जी जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई आंखों में आंसू हैं भगवान का स्मरण है और तो और यहां एक बात यह और सोचने जैसी है कि कंस ने अपने साथ जो अंग रक्षक रहते थे उनसे कहा कि मेरे पिता को कैद करके जेल में डाल दो पर वो तैयार नहीं हुआ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे हम तो तो उसने सेना को आदेश दिया तुम ऐसा करो तो सेना भी बोली कि हम ये साहस नहीं कर सकते तो श्रीमद् भागवत कार कहते हैं स्वयं है वह स्वयं गया और ऐसा निंदनीय कर्म किया कि अपने पिता को अपने हाथ से हथकरी पहनाई इसने और उनको भी कैद खाने में डाल दिया अब यह राज्य कर रहा है इसका अर्थ क्या हुआ आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कंस अभिमान का हेतु है अभिमान का स्वरूप है और चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा ये अभिमान सबको बंधन में डालकर रखता है और ये बंधे हुए हैं सब। अब जी एक एक करके अपनी संतान लाते छह बालकों का ऐसे वर्णन है तो आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा लोग कहते हैं कि जब छह बालक बने तब भगवान आए इसका अर्थ क्या है बोले बस यही है कि जब ये हमारे सड विकार छ विकार नष्ट हो जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं यह साधुओं के सोचने का ढंग है एक आध्यात्मिकता से यह सोचा जा सकता है और सातवें गर्भ के रूप में देवकी जी के गर्भ में भगवान शेषावतार श्री बलराम जी का आगमन हुआ सातवें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पूर्व उनके बड़े भैया बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा देवक्याम क्या जठरे देव माता के जठर में उदर में जो अभी संतान है शेषाख्यम धाम मामकम शेषाख्यम उन, उन वो शेष हैं और वे मेरे धाम से ही आए हुए हैं तुम एक काम करो उनका आकर्षण करो देव जी के गर्भ से उनका स्थानांतरण करके माता रोहिणी के गर्भ में उन्हें स्थापित करो और योग माया से भगवान ने कहा कि तुम यह पवित्र कार्य करो और तुम्हारा बड़ा यश होगा कलिकाल में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी अनेक नाम से तुम्हारी पूजा होगी तुम वैष्णवी कहलाओगी तुम विजया कहलाओगी तुम दुर्गा भद्रकाली कहलाओगी ऐसे भगवान ने कहा और योग माया ने वही कार्य किया बलराम जी को देवकी जी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में रखा इसलिए बलराम जी का नाम हुआ संकरण इनका एक नाम है संकर्षण और सबको प्रसन्नता देने वाले हैं इसलिए इनका नाम राम भी है बलराम जी ऐसे अच्छा वैसे भी देखो देवकी जी के गर्भ में बलराम जी क्यों आए पहले का देवकी जी के गर्भ में बलराम जी इसलिए आए क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो जिस स्थान में भगवान आने वाले हो उसकी शुद्धि के लिए मानो बलराम जी का आविर्भाव पहले हुआ वे उस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर देते हैं और शेष तो स्वयं इनका अवतार पहले क्यों हुआ बोले शेष तो भगवान की शैया है तो शैया का आगमन पहले होता है और जो शैया पर विराजमान होने वाला है वह बाद में आता है इस तरह भगवान शेषावतार बलराम जी का आगमन हुआ और अब भगवान की प्रतीक्षा होने लगी दिन समय बीत रहा था दया निधि अव तो लो अवतार अवतार अब तो लो अवतार दया निधि बंदी गृह वसुदेव देव की करते करुण पुकार दया निधि अवतो लो अवतार अवतार